पत्रावली 216 स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित द्वारा श्री ईटी स्टडी हाई व्यू कैबरसम रीडिंग 4 अक्टूबर अठारह अभिन्न हृदय तुम जानते हो कि अब मैं इंग्लैंड में हूँ करीब एक महीना यहाँ रहकर फिर अमेरिका चला जाऊँगा अगली ग्रीष्म ऋतु में फिर इंग्लैंड आ जाऊँगा इस समय इंग्लैंड में विशेष कुछ होने की आशा नहीं है परंतु प्रभु सर्वशक्तिशाली हैं धीरे धीरे देखा जाएगा इसके पहले शरद के आने के लिए रुपये भेजे हैं तथा पत्र भी लिखा है शरद या शशि इन दोनों में से किसी एक को भेजने का बंदोबस्त करना यदि शशि पूर्ण पूर्णरूपेण आरोग्य हो गया है तो उसे भेजना शीत प्रधान देश में चर्म रोग बढ़ता नहीं है यहाँ अत्यंत ठंड के कारण रोग दूर हो जाएगा नहीं तो शरद को भेजना इस समय का आना असंभव है अर्थात रुपये स्टर्डी साहब के हैं वे जिस तरह का आदमी चाहते हैं वैसा हिलाना होगा श्री स्टर्डी ने मुझसे मंत्र दीक्षा ली है वे बहुत उद्यमी और सज्जन व्यक्ति है थियोसाफ़ी के झमेले में पढ़कर बृथा समय नष्ट किया इसलिए उन्हें बड़ा अफसोस है पहले तो ऐसा आदमी की ज़रूरत है जिसे अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो यहाँ आने पर जल्दी अंग्रेजी सीख लेगा यह सच है परंतु मैं यहाँ सीखने के लिए मनुष्य अभी नहीं बुला सकता जो शिक्षा दे सके पहले उन्हीं की आवश्यकता है दूसरी बात यह है कि जो संपत्ति और विपत्ति दोनों में मुझे न छोड़े ऐसे ही मनुष्य पर मुझे विश्वास है बड़ा ही विश्वासी मनुष्य होना चाहिए फिर नींव डाली जा चुकने पर मुझे जिसकी जितनी इच्छा हो शोर मचाए कुछ नहीं ने कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई जब वह व्यर्थ हुए हो हल्ला एवं आवारा लोगों की बातों में आ गया दादा माना कि रामकृष्ण परमहंस एक नाचीज थे माना कि उनके आश्रम में जाना बड़ी भूल का काम हुआ परंतु अब उपाय क्या है केवल यही नहीं कि एक जन्म मुफ्त ही बीता पर क्या मर्द की बात भी टालती थाल है क्या दस भी होते हैं तुम लोग चाहे जिसके दल में जाओ मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं जरा भी नहीं परंतु दुनिया भर में घूम कर देखा उनकी परिधि के बाहर और सभी जगह मन में कुछ और कार्य में कुछ और है जो उनके हैं उन पर मेरा पूर्ण प्रेम और पूर्ण विश्वास है क्या करूं? मुझे एकांगी कहो तो कह लेना परंतु यही मेरी असल बात है जिसने श्री रामकृष्ण को आत्मसमर्पण किया है उनके पैरों में अगर कांटा भी चूपता है तो वह मेरे हाड़ों में बेंधता है यह तो मैं सभी को प्यार करता हूँ मेरी तरह असंप्रदायिक संसार में बिरला ही कोई होगा परंतु उतना ही मेरा हठ है माफ करना उनकी दुहाई नहीं तो और किसकी दुहाई दूँ अगले जन्म में कोई बड़ा गुरु देख लिया जाएगा इस जन्म में तो इस शरीर को सदा के लिए उन्हें अनपढ़ ब्राह्मण ने खरीद लिया है मन की बात खुल कर दादा गुस्सा न करना मैं प्रार्थना करता हूँ मैं तुम लोगों का गुलाम हूँ जब तक तुम उनके गुलाम हो बाल भर इसके बाहर कुछ हुए कि जैसे तुम वैसे ही मैं देखते हो देश में और विदेश में जितने भी मत मतांतर हो सकते हैं उन सबको उन्होंने पहले ही से निगलकर पेट में डाल लिया है दादा मै वेते निहता पूर्व निमित्त मातृभाव सभ्य साचिन आज हो या कल वे सब तुम लोगों के अंग में मिल जाएंगे हाय रे अल्पविश्वास उनकी कृपा से ब्रह्मांडम गोश्त पदाए थे नमक हराम न होना इस पाप का प्रायश्चित नहीं है नाम य सुकर्म यजुहोशी यद तपसी यदस्नासी आज जो कुछ हवन देते हो जो कुछ तप के फल स्वरूप प्राप्त करते हो जो कुछ अन्य रूप में ग्रहण करते हो सब उनके चरणों में समर्पित कर दो पृथ्वी पर और क्या है जो हमें चाहिए उन्होंने हमें शरण दे दी और क्या चाहिए भक्ति स्वयंफल स्वरूपा है और क्या चाहिए हे भाई जिन्होंने खिला पिलाकर विद्या बुद्धि देकर मनुष्य बनाया जिन्होंने हमारी आत्मा की आंखें खोल दी जिनके रूप में हमने रात दिन सजीव ईश्वर का दर्शन किया जिनकी पवित्रता प्रेम और ऐश्वर्य का राम कृष्ण बुद्ध ईसा चैतन्य आदि में कर्णमात्र प्रकाश है उनके निकट नमक बुद्ध कृष्ण आदि का तीन चौथाई हिस्सा कपोल कल्पना के सिवा और क्या है अरे तुम ऐसे दयालु देव की दया भूलते हो कृष्ण ईशा पैदा हुए थे या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है और साक्षात भगवान को देखकर भी तुम्हें कभी कभी भ्रम होता है तुम लोगों के जीवन को धिक्कार है मैं और क्या कहूँ देश विदेश में नास्तिक पाखंडी भी उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं और तुम लोगों को समय समय पर मति भ्रम होता है तुम्हारे जैसे लाखों वे अपने निश्वास से गढ़ लेंगे तुम लोगों का जन्म धन्य है कुल धन्य है देश धन्य है कि उनके पैरों की धूल मिली मैं क्या करूं? मुझे लाचार होकर ऐसा कट्टर होना पड़ रहा है मुझे तो उनके जनों को छोड़ और कहीं पवित्रता और निस्वार्थता देखने को नहीं मिलती सभी जगह मुँह में राम बगल में छुरी है सिर्फ उनके जनों को छोड़कर वे रक्षा कर रहे हैं यह मैं देख जो रहा हूँ अरे पागल परी जैसी औरतें लाखों रुपये ये सब मेरे लिए तुच्छ ही हो रहे हैं यह क्या मेरे बल पर या वे रक्षा कर रहे हैं इसलिए उनके सिवाय दूसरे किसी का एक भी रुपया या स्त्री के बारे में मैं विश्वास जो नहीं कर सकता उन पर जिसका विश्वास नहीं है और परमाराध्या माता जी पर जिसकी भक्ति नहीं है उसका कहीं कुछ भी न होगा यह सीधी भाषा में कह दिया याद रखना हरमोहन ने अपने दुखपूर्ण अवस्था का हाल लिखा है और शीघ्र ही जगह छोड़ने को लिखा है उसने कुछ व्याख्यान देने के लिए प्रार्थना की है परंतु व्याख्यानादि सभी कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं है परंतु कुछ रुपये अभी टेट में है उसे भेज दूँगा डरने की कोई बात नहीं पत्र पाते ही भेज दूँगा परंतु संदेह हो रहा है कि मेरे पहले के रुपये बीच में ही मारे गए इसलिए फिर नहीं भेजे दूसरे किस पते पर भेजूँ वह भी नहीं मालूम मद्रास वाले जान पड़ता है पत्रिका न निकाल सके हिंदू जाति में व्यवहार कुशलता बिल्कुल ही नहीं है जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है रुपये पैसे की बात में पत्र मिलते ही अतिशीघ्र उत्तर देना चाहिए यदि मार्टर महाशय राजी हों तो उन्हें मेरा कलकत्ते का एजेंट होने के लिए कहना उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और वे इन विषयों को अच्छी तरह समझते हैं लड़कपन और जल्दबाजी का काम नहीं है उन्हें कोई ऐसा केंद्र ठीक करने के लिए कहना जो पता क्षण क्षण में न बदले और जहां मैं कलकत्ते के सभी पत्र भेज सकूँ किम अधिकम इति नरेंद्र